रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां और आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अशोक भाटिया की लघु कथा पापा जब बच्चे थे बैक कुछ दिन पहले ही बेटी ने कॉलेज में प्रवेश लिया था माता पिता ने उसे बड़े चाव से मोबाइल फोन लेकर दिया मोबाइल के अपने फायदे हैं देर सबेर हो जाए या कोई दुख तकलीफ या कोई ऊंच नीच हो जाए तो फौरन घर बता सकते हैं बारह सौ का मोबाइल था मां बाप की हैसियत से कहीं बढ़कर बेटी के आत्मविश्वास को चार चांद लग गए थैंक यू पापा बेटी खुश थी लेकिन आज कॉलेज से उसका फोन आया बड़ी परेशान लग रही थी पापा मैं दूसरे नंबर से फोन कर रही हूं आप मुझे डांटोगे तो नहीं उसके पिता एक बारगी घबरा गए किसी अनहोनी के लिए तैयार होने लगे कल्पना के घोड़े चारों तरफ बदहवास से भाग पड़े मोबाइल खो गया होगा किसी ने छीन लिया होगा पर यह दूसरा नंबर बड़े डर और परेशानी वाली आवाज थी कहीं कुछ और तो नहीं इतने में बेटी बोली पापा मेरा मोबाइल खो गया है सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिला पापा आप मुझे डांटोगे तो नहीं सॉरी पापा कहकर बेटी चुप हो गई दोनों तरफ चुप्पी पसर गई थी बेटी की आवाज में डर इस कदर समाया था कि उसके पिता भी सेहर गए उसकी बेटी इतना डरती है उससे इस सन्नाटे में पिता के ख्यालों में अपने बचपन की दो घटनाएं कौंध गई जब वे नवी दसवीं के छात्र थे पिता के पास समय कम होता था एक बार उसके बूट खरीदे जाने थे पिता ने उसे खुद ही खरीद लाने को कह दिया वे बड़ी उमंग से बूट ले आए थे रात को पिता ने बूट देखकर कहा ये क्या कुत्ते के मुंह जैसा उठा लाया है पिता की बात सुनकर उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया उन्हें भी वे बूट बिल्कुल बेकार लगने लगे थे तब बूटों की पॉलिश का काम मां ही किया करती थी हफ्ते में एक बार पॉलिश होती थी तब हफ्ते बाद उन्हें बूट पॉलिश करने का अवसर भी मिला आती तो थी नहीं ना ही कभी मां को पॉलिश करते देखा था बस खूब सारी पॉलिश की परत चिपका दी तभी बड़े भाई ने देख लिया गुस्से में बूट उठा लिए इसे पिताजी को दिखाऊंगा आ लेने दे रात को भाई ने बूट छिपा दिए थे तब से लेकर रात पिताजी के आने तक के वक्त में उन्होंने महसूस किया कि डर क्या होता है शेर के मुंह सा भयानक वे वर्तमान में आए वही डर आज बेटी के मन में गरज रहा है वे फौरन बोले कोई बात नहीं बेटा खो गया तो चीजें तो खो ही जाती हैं और ले लेंगे परेशान ना हो घर आ जा पिता के मन से बचपन का वो बोझ भी उतर गया बेटी के मन से भी डर की भारी परत छंट गई थैंक यू पापा उसने उमंग से कहा उस दिन से बाप बेटी आपस में दोस्त बन गए हैं